इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं जो कि मनीष जैन जी का है बागली से अभी अवसाद के बारे में पढ़ एक क्वेश्चन हो गया भाई परिवार का क्वेश्चन लेते हैं वो कह रहे हैं कि पारिवारिक अंतरकला के मध्य जीवन में कैसे खुश रहा जा सकता है हाँ वही देखिए अभी तक ऐसे ही हम लोग मांग के चले हैं कि ये अंतरकला तो रहेंगे रहेंगे है ना अंतरकला भी रहेंगे बाह कला भी रहेंगे और इन सब के बावजूद हमको सुखी रहना है तो उसमें कोई रास्ता बना नहीं उसमें शांत सुखाए का रास्ता बना या तो आप कोई लेजर एक्टिविटी में जाएंगे या कोई है ना कोई नहीं, कोई आप शोषण के एक्टिविटी में जाए बिना नहीं हो सकता है तो आप सुखी होने का तरीका कहां से निकले कि कलह का के कारण क्या होते हैं इनको अध्ययन किया जा सकता है या नहीं किया सकता है क्योंकि ये देख लीजिए क्योंकि प्रकृति में अस्तित्व में जो कोई भी घटना घट गट रही हो वो सब किसी नियम से है तो यदि एक आदमी में उमंग है तो उसका भी कोई नियम है यदि किसी जगह पे कोई कला है टेंशन है फ्रस्ट्रेशन है तो उसका भी कोई नियम है तो सबसे पहला काम ये बनता है कि सारे कला का मूल कारण क्या है इस पर अपन पहले बैठ के समझ सकते हैं पहली शुरुआत यहाँ से होगी कारण में जाना जरूरी है कारण में जाएंगे तभी निवारण हो पाएगा हम सोचेंगे हमको कारण में जाना नहीं है हमको खाली टोटका चाहिए टोटका समझते प्रंजल भाई टोटका का मतलब इतना होता है कि हमको कारण में जाना नहीं है उसके सिद्धांत को समझना नहीं है खाली कुछ क्या कर दूँ ऐसा जिससे कि ठीक हो जाए वो होता नहीं जिंदगी में अगर इतना टोटके से चलती तो नहीं चलती है तो प्रकृति में सबसे बड़ी इकाई मानव है और प्रकृति में सब कुछ यदि नियम पूर्वक है तो मानव के ज़िंदगी में कोई टोटका चलने वाला नहीं है न प्रकृति में चार अवस्थाएँ मानव सबसे बड़ी चीज़ और प्रकृति में हर घटना किसी नियम से हम नहीं समझ पाते हैं तो हमको टोटका लगता है कोई करते रहते हैं यहां पर कोई टोटके के टोटकेटिकली हम लोग एक, एक, लो मानव में पहले कला है उसके बाद परिवार में कला है परिवार में कला पहले है उसके बाद दूसरे पड़ोसी के यहां कला है और पड़ोसी पड़ोसी के बीच में कला है इसीलिए हमारी बाउंड्री पे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो है ना चीन जापान हो चाहे जो भी दो देशों की बाउंड्री है उसका मूल कारण यह है कि परिवार परिवार के बीच में कल है तो क्या मानव इसी के लिए पैदा हुआ है ना क्या प्रकृति ने मानव को इसीलिए पैदा किया कि तनाव में रहें फ्रस्ट्रेशन में रहें और कलह पूर्वक अब तक अब तक के जो भी इतिहास है उसका अध्ययन करने से तो निकल के आया कि आदमी के पास इसका तो कोई रास्ता मिला नहीं है पर जो बात हो रही है एम के इंदौर में जो भी हम लोग काम कर पा रहे हैं उसमें मूल देखेंगे तो एक व्यक्ति रहे नागराजी जी आदरणीय नागराजी आप लोग जानते होंगे उनके नाम उनके माध्यम से उनके उनने जो अनुसंधान किया जो रिसर्च किया उसके आधार पर अभी हमारे पास पूरा फुल प्रूफ एक रास्ता आ गया कि हर आदमी तनाव से मुक्त हो सकता है परिवार में है ना कला से मुक्त होकर जी सकता है स्वयं उस परिवार में वो कला का स्रोत ना होते हुए समाधान का स्रोत हो सकता है अभी तो हो सकता है आप प्रश्न पूछ रहे हो तो आप ही कला का स्रोत हो ऐसी संभावना हो ही सकती है कोई दूसरा हो हम कोई भी कला का स्रोत होना चाहते नहीं है लेकिन हमारी मजबूरी अयोग्यता वैसे होती है तो उसका मतलब ये है कि परिवार में पहले हम कैसे समाधान का स्रोत हो इसके लिए अध्ययन किया जाए समझा जाए और उसमें जो भी सहयोग आपको यहाँ से अपेक्षित हो वो वो उपलब्ध रहेगा क्योंकि हमारे पास उसके सारे उत्तर आ गए कि मानव उसमें अवसाद से मुक्ति परिवार में कला से मुक्ति समाज में भय से मुक्ति प्रकृति में शोषण से मुक्ति के साथ जिया जा सकता है उसके लिविंग मॉडल यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं उसको आके देख समझते हैं देख सकते हैं समझ सकते हैं अध्ययन कर सकते हैं